श्री परमात्मने नमः नम अथकादशोध्याय अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं परम गुह्यमस यो वचस्तेन मोहोयम विगत मम पदछेद मदनुग्रहाय उक्तम गुह्यम अध्यात्मस योह अय विगत मम अन्वये शब्द मदनुग्रहाय मुझ पर अनुग्रह करने के लिए त्वया आपने यत जो परमं परम परम गुह्यम गोपनीय अध्यात्मसम अध्यात्म, अध्यात्म विषयक वच वचन अर्थात उपदेश उत्तम कहा तेन उससे मम मेरा अय अज्ञान विगत नष्ट हो गया है भवाप्ययो भवाप्यूताशो मतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमी चाव्यद्छेद भवाप्यी भूता श्रुत विस्तर्श माया कमलपत्राक्ष महात्म्यम अव्यय शब्दार्थ शब्दा क्योंकि कमलपत्राक्ष हे माया कमल मैया त्वत्तह आपसे भूताम भूतों की भवाप्यो उत्पत्ति और प्रलय विस्तरशह, विस्तार पूर्वक श्रोतों सुने हैं चा, तथा आपकी अव्यय अविनाशी महात्म्यम महिमा अपि भी सुनी है द्यार्थ पर दुछा ते रूपम ईश्वर पुरुषोत्तम पदछेदत् पर द्रष्टुम्छा इच्छामिते रूप ईश्वर पुरुषोत्तम अन्वय एवं शब्दाथ परमेश्वर हे परमेश्वर आप आत्मा अपने को यथा जैसा आत्थ कहते हैं एतत यह ठीक एवं एवं ऐसा ही है परंतु पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम ते आपके आपकेश्वरम रूपम ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि चाहता हूँ मनसे यदि तक्य मै प्रभु योगेश्वर योगेशर ते वर्शयात्मा पदछेद मे यदि तत्शक्य मै इति प्रभो योगेश्वर तत मे अव्ययम् अन्वय एवं शब्दार्थ प्रभो हे प्रभो यदि यदि मैं मेरे द्वारा तत्पका वह रूप दृष्टु देखा जाना शक्य शक्य है इति ऐसा मन से आप मानते हैं ततः तो योगेश्वर हे योगेश्वर तुम आप आत्मा अव्ययम् अपने उस अविनाशी स्वरूप का मे मुझे दर्शय दर्शनकराये श्रीभगवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रशः नानाविधा दिव्या नानावर्णाकृती चेद पश्चमे पश्चिमी पाथरूपाणी शतश अथ सहस्रश नाधा दिव्यार्णाकृती चन्वय पार्थ हे पार्थ अथ अब तू मे मेरी शत सहस्रश्र सैकड़ों हजारों विधानी, नाना प्रकार के च और नाना नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले दिव्यानी, अलौकिक रूपाणी रूपों को पश्य देख पश्चादित यान्न वसून रुद्रा अश्विनो मतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणी पशाश्याणी भारत पदछेद रुद्रान् अश्विनो अश्वनो तथा बहूनी अदृष्ट पूर्वा पश्य आश्चर्या भारत अन्वय एवं शब्दार्थ भारत हे भरतवंशी अर्जुन मुझमें आदित्यान आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को वसून आठ वसुओं को रुद्रान एकादश रुद्रों को अश्विनों दोनों अश्विनी कुमारों को और मरुतः उन्चास मरुदगणों को पश्य देख तथा तथा और भी बहुनी बहुत से अदृष्टपूर्वाणी पहले ना देखे हुए आश्चर्याणी रूपों को देख इह जगत कृष्णम पशाद सचराचरम मम दे गुड़ाकेश यद्रष्टुम्छसी पदछेद इह जगत कृष्णम पश्य सचराचरम मम दे गुडाकेश य द्रस्ुम इच्छी अन्वय शब्दार्थ गुडाकेश हे अर्जुन अद्य अब इह इस मम मेरे देहे शरीर में एक, एक जगह स्थित सचराचरम चराचर सहित कृत्सण संपूर्ण जगत जगत को पश्य देख तथा अन्यत और च भी यत जो कुछ द्रष्टुम देखना इच्छसी चाहता हो सो देख न तो मक्यसे दु अन स्वक्षुषा दिव्य दधा ते चक्षु पश्चिमे योग पदछेद न तो मं शक्यसे द्रष्टुन स्वच्छुषा दिव्य दधा ते चक्षु पश्गम ईश्वर अन्वय माम मुझको तो अनेन ईन नेत्रों द्वारा दशुम देखने में एव निंदेह न शक्य से समर्थ नहीं है अतः इसी से मैं ते तुझे दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षुह नेत्र ददामी देता हूं उससे मे मेरी ईश्वरम योगम योग शक्ति को पश्य देख सजय उच एव मुक्ति तजन महायोग हरि दर्शयामाश पार्थाय। परमं पदच्छेदः ततः परमं रूपं ईश्वरं परम ईश्वर शब्दार्थः शब्द हे राज महायोग महायोगेश्वर और हरि सब पापों की नाश करने वाली भगवान ने एवं इस प्रकार उक्तवा कहकर कर ततः उसकी पश्चात पार्थाय अर्जुन को परमम परम ईश्वरम ईश्वर्युक्त रूपम दिव्य स्वरूप दर्शयाश दिखलाया अनेकवक््रनयन अनेकादर्शन अनेकदिव्या दिव्यानेतायुम पदछेद अनेकवक््रनयन अनेकादर्शन अनेक दिव्य दिव्या दिव्यानेकोतायुधम दिव्यल्यांबरधरम दिव्यगंधापन सर्वाशम दिवत विश्व मुखम पदछेद दिव्यल्यांबरधरम दिव्यगंधापनम देवं अनंतं सर्वाशम दीव अन विश्व मुख अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत, अद्भुत दर्शनों वाली अनेक दिव्याभ बहुत से दिव्य दिव्यभूषणों से युक्त और दिव्यानेकोद्यतायुधम बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए दिव्य माल्यांबर धरम, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य लेपनम, दिव्य गंध का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 भवेद्युग पदुत्थिता यदि शा, भास् सदृशी सासस्त महात्म पदछेद दिव्य सूर्यसहस्र से उत्थिता यदि भास् सदृशी सा शा, सियात भाषा महात्मन अन्वय एवं शब्दार्थ दिवी आकाश में सूर्य सहस्र हजार सूर्यों की युगपत एक साथ उत्थिता उदय होने से उत्पन्न जो भा प्रकाश भवेत हो सा वह भी तस्मत्मन विश्व परमात्मा की भाषा प्रकाश के सदृशी सदृश यदि कदा कदाचि ही सै तक जगत्कृष्ण प्रविभतमनेकदा आपस्यद देव शरीरे पांडवस्तदा तत्र शरीर जगत् कृष्णम् त्रेकस्थ अनेकधा प्रविभक्तनेकदा अपश्यदेव शरीरे पांडव तदा अन्वय शब्द पांडव पांडुपुत्र अर्जुन ने तदा उस समय अनेकधा अनेक प्रकार से प्रविभक्तम विभक्त अर्थात पृथक पृथक कृत्नम संपूर्ण जगत जगत को देवदेवस्य देवों के देव श्री कृष्ण भगवान की तत्र त्रो शरीरे शरीर में एक, एक जगह स्थित अपश्य देखा तत स विस्मिष्टो हृष्टरो मधनंजय शीर्षा शीरसा देंव क्रीतांजलिभाषत दह, विस्मया पदछेद तत सविष्ट्रृष्टरोनजय प्रणम्य शीर्षा दीवताजलिभाषत अन्वय ततः उसके अनंतर सह वह विस्मया आश्चर्य से चकित और रोमा पुलकित शरीर धनंजय अर्जुन देवम प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित शीरसा शीरसी प्रणम्य प्रणाम करके कृतांजलि हाथ जोड़कर कर बोला अर्जुन उवाच पश्या देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसा ब्रह्माणमीशनस्थ मृषिश्चर्वानुगा दिव्या पदछेद पशा देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूतविशेषस ब्रह्माणम ईशं कमस्थीन चर्वान् दिव्यान्वय शब्द देव हे देव मैं तो आपके देहे शरीर में सर्वान संपूर्ण देवान देवों को तथा तथा विशेष संघान अनेक भूतों के समुदायों को कमलासनस्थम कमल की आसन पर विराजित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को ईशम महादेव को चा, और संपूर्ण, ऋषिन, ऋषियों को चा, तथा दिव्यान दिव्य उर्गा सर्पों को पशा देखता हूँ अनेक बाहु बाहूदर्वक्नेत्र पश्यामि सर्वतो तम नात न ना मध्यम न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनेक बाहु दर्वक्त्र अनेकबाद पश्यामि पश्या सर्वतः अनंत न अम न मध्यम न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्व अन्वय शब्दार्थ विश्वेश्वर हे संपूर्ण विश्व के स्वामी ताम आपको अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेक भुजा, पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सर्वतह सब ओर से अनंत रूपम, अनंत अनंतरूपों वाला पश्यामी देखता हूँ विश्वरूप हे विश्वरूप मैं तो आपकी न न, न अंतम अतको पश्या देखता हूँ न मध्यम मध्यको पुनः और नदी आदिको किटीनम गिम चक्रीण चेजो सर्वतो सर्वतोदीमत पशा ताुर्नीरीक्षता दीप्ताक्युतिमेय पदछेद किरीटीन गिमच तेजो राशि शर्वतम शब्दार्थ श्यारीक्षतात् दीप्ताक्युतियय शब्द यापको मै किटीनमकुटयुक्त गदीन च और चक्रीण चक्रयुक्त तथा सर्वतः सब ओर से दीप्तिमत प्रकाशमान तेजो तेज की पुंज दीप्तान लार्क द्युतिम प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की सदृश ज्योति युक्त दुर्निरिक्षम कठिनता से देखे जाने योग्य और समता सब अप्रमेयम अप्रमेय अप्रमे स्वरूप पश्यामि देखता हूँ परम वेद विश्व परम निधान शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्व पुषो मत पद अस्य पदछेदर परम वेदी विश्व परंव्य शाश्वतगुप्ता सनातन पुरुषः मत मे अन्वय एवं शब्द आप ही वेदित जानने योग्य परमम परम अक्षर पर परमात्मा हैं तव आप ही अस्य इस विश्वस्य जगत के परम परम निधानम आश्रय है तव आप ही शाश्वत धर्मगोप्ता धर्म, धर्म के रक्षक हैं और तम आप ही अव्यय अविनाशी सनातन सनातन पुरुष पुरुष हैं ऐसा में मेरा मत मत है अनादि अनाध्यामत वीर्य मन बाहूम शशि सूर्य नेत्र पश्याहुताशवक्जसा विश्विद तपत अनादि अनामध्या अन वीर्य अनबा शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीप्तहुताशवक् स्वतेज विश्व तपत अन्वय शब्दार्वा अनादि अनादिमध्यातम आदि अंत और मध्य से रहित अनंत वीरियम अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंतबाहुम अनंत, अनंत भुजा वाली शशि सूर्य नेत्र चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाली दीप्त हुताश वक्तम प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और स्वतेज सा तेज से इदम इस विश्व जगत को तपनत संतप्त करते हुए पश्यामि देखता हूँ द्यावा पृथिवोरिदमतरम ही व्यादक दिश्च सर्वा दृष्ट्र तवेदम लोकत्र महात्म त्वया एकेन दिश्च सर्वा दृष्टि तव रूप्र तवईद प्रव्यथम महात्म अन्वय शब्दाथ महात्मन हे महात्मन इदं यह महात्म अंतरम् स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, आकाशच तथा सर्वाह सब दिश दिशाएं एकेन, एक त्वया आपसे ही ही व्याप्तम परिपूर्ण है तथा तौ तो, आपके इदम इस अद्भुतम अलौकिक और उग्रम भयंकर रूपम रूप को दृष्ट देखकर लोकत्रयम तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं अमी ही ताम सुरसंघा विशंती केचिभीता प्रांजलो गृणी स्वस्थ युक्त महर्षि सिद्धसघा स्तुंती पुष्केद अमी सुरसा केचित् कैचि भीताजल ृती स्वस्ति इति महर्षि सिद्ध सिद्धसघा स्तुविंवाम स्तुति पुष्कला अन्वय एवं शब्द अमी वे ही सुरसा ही देवताओं की सूह आप में विशंति प्रवेश करते हैं और केचित कुछ भीता भयभीत होकर प्राजलय हा। हाथ जोड़ी, आपके नाम और गुणों का घृणंती उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्ध संघा महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति कल्याण हो इति ऐसा उक्तवा कहकर पुष्कला उत्तम उत्तम स्तुति स्त्रोत्रों द्वारा तमाम आपकी स्तुवंती स्तुति करते हैं रुद्रदसो ये चाध्या विनो मरुतोश्च गयक्षा सुसिधसघा सर्वे स्मताशेद येच विश्वे रुद्रद्यान मरुतः च उष्मपाह च च संघाः विस्मिताः एव सर्वे सुसिधसा विस्मतान्वय शब्दार्थ। ये जो रुद्रादित्यारह रुद्र और बारह आदित्य, च तथा वसुह आठ वसु साध्या साध्यगण विश्व विश्वदेव अश्विनो कुमार, च तथा म मरुदगढ़ च और उस उष्म पितरों का समुदाय च तथा गंधर्व यक्षास गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं ते वे सर्वे सब एव ही विस्मिता विस्मित होकर ताम आपको विछन्ते देखते हैं रूपम बहुवक्त्र बहुवक्नेत्र महाबाहो बहुबाहपादम बहुदरम बहुदंष्टा कर दृष्वा लोका प्रव्यथिताह पदछेद बहुवक्ने महाबाहो बहुबाद बहुदर बहुदंष्ट्राकल दृष्ट्वा दृष्टल प्रवथिता तथा अहम् अन्वय एवं शब्दाथ महाबाहो हे महाबाहो ते आपके बहुवक्त्र नेत्र बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुबाहूपाद बहुत हाथ जंघा और पैरों वाली बहुदरम बहुत उधरों वाली और बहुदंष्ट्राकर करालम, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महत्, महान रूपम रूप को दृष्ट्वा देखकर लोकाह सब लोग प्रव्यथिता व्याकुल हो रहे हैं तथा तथा अहम मैं अपि भी व्याकुल हो रहा हूँ नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्न दीप्त विशाल नेत्र दृष्टा ही धृतिमी श्रम च विषु पदछेद नभस्पृश्तनेकववर्णम व्यात्न दीप्त विशाल दृष्ट्वाि प्रव्यथिता धृति विंदा सम विष्णु अन्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि विष्णु हे विष्णु नभस्पृशम आकाश को स्पर्श करने वाली दीप्त देदीप्यमान अनेक वर्ण अनेक वर्णों से युक्त तथा व्यानम फैलाये हुए मुख और दीप्त विशाल नेत्रम प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त ताम आपको दृष्टि देखकर प्रव्यथितांतरात्मा भयभीत अंतकरण वाला मैं धृतिम धीरज च और शम शांति न नहीं विंदा पाता हूँ दुखा दृष्ट कालानलसनिभा दिशो नजने न लभे चर्मा देवेश प्रसीदे जगन्नीवास पदछेद्राकला चे मुखा दृष्ट कालानलसनिभा दिश न जाने न लभे प्रसिद्ध देवेश जगनिवास अनवय एवं शब्दार्थ दाकरानी दाढ़ों के कारण विकराल च और काला नल संभानी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित ते आपके मुखानी मुखों को दृष्टवा देखकर मैं दिशा दिशाओं को न नहीं जाने जानता हूँ च और शर्म सुख एवं भी न नहीं लभे पाता हूँ इसलिए देवेश हे देवेश जगन्निवास हे जगन्नीवास आ प्रसिद प्रसन्न होमी द्रोणः पुत्रे पुत्रस्तथा सुतपुत्रश अस्मदीयरपोधमुख्य पदछेद अमी चंधतराष्ट्रीय पुत्र अवनिपाल भीष्मो सुतपुत्र तथा असौ सह अस्मदीय अोध मुख्य वक्त विशंति दंष्टाकला भयानकाचि विलग्ना दशात संदृश्युर्णत उत्तम पदछेद वक्त विशंति दस्टाकलाला भयानकाचि विलग्ना दशात संदृश्युत उत्तम अनुमाया एवं शब्दार्थ अमी वे सर्वे एवं सभी धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र के पुत्रा पुत्र अवनीपाल सै सह राजाओं के समुदाय सहित त्वाम आप में प्रविशति प्रवेश कर रहे हैं चा और भीष्म भिश्म भीष्मीष्मितामह द्रोड़ द्रोड़ाचार्य तथा तथा असो वह सुतपुत्र कर्ण और अस्मदीय हमारे पक्ष के अपि भी योद्धा योद्धमुख्य प्रधान योद्धाओं की सह सहित सबके सब ते आपके करालानी दाढ़ों के कारण विकराल भयानकानी भयानक वक्तरा मुखों में त्वरमा बड़े वेग से दौड़ते हुए विशंति प्रवेश कर रहे हैं और केचित कई एक चुरड़ै चूर्ण हुए सीरो सहित आपके दशनातरेशु दांतों के बीच में विलग्ना लगे हुए सन्दृश्यंते दिख रहे हैं यथा यथानदीना बहुम्बुबा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंति तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति यथा यहा नदीना बहु अंबु समुद्रम अभिमुखा द्रवं तथा तव अमि नरलोकवीरा विशंति वक्त अभिविज्वल अन्वय एवं शब्दाथ यथा जैसे नदी नाम नदियों के बहु बहुत से अंबुवेगा जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रम समुद्र के एव ही अभिमुखाहम्मुख द्रवंती दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं तथा वैसे ही अमी वे नरलोक नरलोकवीराह नरलोक के वीर भी तो आपके अभी अभिविजल प्रज्वलित वक्तणी मुखों में विसंति प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्त ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथना विशति लोकास्वा वक्त समृद्धवेगा यहादीत ज्वलन पतंगा विशति नशा समृद्धवेगा तथा नाशा विशंतिलोका तो वक्त समृद्धवेगा अन्वय यथा जैसे यहाँ पतंग पतंगनाशा नष्ट होने के लिए प्रदीपत प्रज्वलित ज्वलनम अग्नि में समृद्ध वेगा अति वेग से दौड़ते हुए विशंति प्रवेश करते हैं तथा वैसे एवं ये लोकाह सब लोग अपि भी नाशाय अपने नाश के लिए त आपके वक्तड़ी मुखों में समृद्ध वेगा अति वेग से दौड़ते हुए विसंति प्रवेश कर रहे हैं ले लीह से ग्रसमान समतालोक समग्रान वदनैर्जलद भी तेजो भीरा पूर्य जग भासस्तवग्राह प्रतपं विष्णु पदछेदेलिहसे ग्रसम समता लोकान्ग्रा वदनैह ज्वल्भ तेजोभि आपूय जगत समग्र भास तव उग्राह प्रतपंति विष्णो अन्वय एवं शब्दार्थ समग्रान संपूर्ण लोकान लोकों को ज्वल्भि प्रज्वलित वदनै मुखों द्वारा ग्रसमान ग्रास करते हुए समन्तात सब ओर से लेली से बार बार चाट रहे हैं विष्णु हे विष्णु तो आपका उग्राह उग्र भाष प्रकाश समग्रम संपूर्ण जगत जगत को तेजो भी तेज के द्वारा आपूर्य परिपूर्ण करके प्रतपति तपा रहा है आख्या भवानुग्रो नमोस्तु तेववर ते प्रसीद मेच्छामि मद्यम नी प्रजानामि तव प्रवृत्ति पदछेद आख्या मे कन्न उग्ररूप नम अस्तु ते इच्छामि विज्ञाइा आद्य नि प्रजानामि तव प्रवृत्ति न्वय एवं शब्दार्थ में मुझे आख्या ही बतलाइए कि भवान आप उग्र उग्र रूप वाले कह कौन हैं देववर हे देवों में श्रेष्ठ ते आपको नमः नमस्कार अस्तु हो आप प्रसिद्ध प्रसन्न होइए आद्यम आदि पुरुष भवंतम आपको मैं विज्ञातुम विशेष रूप से जानना इच्छा चाहता हूं ही क्योंकि मैं तो आपकी प्रवृत्ति प्रवृत्ति को न नहीं प्रजा जानता श्रीभगवाच कालोस्मे लोक छयकृत प्रवृद्ध प्रवृत्तः सहर्तमी प्रवृत्वाम न सर्वे अस्मि प्रत्यु योधा पदछेद कालोकृत प्रवृद इह प्रवृत् रीते अम न सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेशोध अन्वय एवं शब्दार्थ लोक लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्धः बढ़ा हुआ महा काल महाकाल अस्मि हूँ इ इस समय लोकान इन लोकों को समाहर्तुम नष्ट करने के लिए प्रवृत्त प्रवृत्त हुआ हूँ इसलिए ये जो प्रत्यनिकेशु प्रतिपक्षियों की सेना में अवस्थिता स्थित योद्धा योद्धा लोग हैं ते वे सर्वे सब त्वम तेरे रीते बिना अपि भी न नहीं भविष्यती रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा तस्वुत्तिषयशोलभस्व जिशत्रुन्वराज्यम समृद्ध मय ये निहिता पूर्वे निमित्तमात्र भव्य साची पदछेद तस्त शत्रुन मया एव जीत शत्रुन्ुराज्य समृद्ध मैया निता भव निमित्तमात्रसाची अन्वय एवं शब्द तस्मात्व तव तो उत्तिष्ठ उठ यश यशयशस्व प्राप्त कर और शत्रुन् शत्रुओं को जीवा जीत कर समृद्धम धन धान्य से सम्पन्न राज्यम राज्य को घुक्षव भोग एते ये सब शूरवीर पूर्वम एव पहले ही से मया मेरे ही द्वारा निहताह मारे हुए हैं सव्यसाचिन हे सव्यसाचिन, निमित्त मात्रम एव तू तो केवल निमित्त मात्र भव बन जा च च च चीस्मं चयद्रथम चरण तथी योधवीरा महिमा व्यतिष्ठा युध्यवजेताशि रे सपत्ना पदछेद च च चीस्मं च चर्ण तथा अपि अनियान अोधवीरा मा हता जहिम्यतिष्ठा युधस्वेताशी रे सपत्ना अन्वय शब्द द्रोणम द्रोड़ाचार्य च और भीष्म भिस्म च तथा जयद्रथम् जयद्रथ च और चर्ण कर्ण तथा तथा अन्यान अपि और भी बहुत से माया मेरे द्वारा हतान मारे हुए योद्धवीरान शुरवीर योद्धाओं को तम तु यही मार म्यतिष्ठा मा भय मत मतकर निसंदेह तु रणे युद्ध में सपत्न वैरियों को जेतासी जीतेगा इसलिए युद्धस्व युद्ध कर जय उवाच यहतुवा वचन केशवशिर्वेपमरीटी नमश्वा भूय एवा कृष्ण स गद्गदम पदच्छेदः प्रणम्य श्रुत्वा वचन केशव से कृताजिव किरीटी नमश कृत भूय एवं आह कृष्ण सगद्गदम भीतभी प्रणम्य अन्वय एवं शब्द केशव केश भगवान की भगवान्त इस वचनम वचन को श्रुवा सुनकर किरीटी मुकुटधारी अर्जुन कृतांजलि हाथ जोड़कर वेपमान कापता हुआ नमस्कृत्वा नमस्कार करके भूय फिर एवं भी भीत तभीत अत्यंत भयभीत होकर प्रणम्य प्रणाम करके कृष्णम भगवान कृष्ण के प्रति गदगद गद्गदवाणी गद से आह बोला अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत जगत् प्रहृष्यनुरजते चक्षासी भीता दिशो द्रवंस नमस्य सिद्धसघा पदछेद स्थानी ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रष्यतिरज्यते चक्षासी भीता दिशा द्रवंस नमस्य सिद्धसघा अन्वय ऋषि ऋषिकेश हे अंतरियामीन स्था योग्य ही है कि तौ तो आपके प्रकृत्या नाम गुण और प्रभाव की कीर्तन से जगत जगत प्रहृष्यति अति हर्षित हो रहा है च और अनुरजते अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भीतानी भयभीत रक्षासी राक्षसलोग दीक्ष दिशाओं में द्रमंती भाग रहे हैं च्या और सर्वे सब सिद्ध सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं कस्माच तेनारन्मा महात्म गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त अनंत अनेश जगन्नीवासक्षर सदसतपरम यद्छेद कस्माच नीरन्मात्म गरीयसेसे ब्रह्मण अकर् अनंत सत् अनेश जगन्नीवास अक्षर सत्सत्पर यथ महात्मन हे महात्मन ब्रह्मण ब्रह्म के भी आदिकर्त्रे, आदिकर्ता, और चरयस सबसे बड़े ते आपके लिए ये कस्मात कैसे न नमेरन नमस्कार न करे क्योंकि अनंत हे अनंत देवेश हे देवेश जगन्नीवास हे जगन्निवास यत जो सत सत असत असत और तत्परम उनसे परे अक्षरम अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रह्म हैं तत वह म आप ही हैं तमादिदेव पुरुष पुराणस विश्व परम निधनम वित्ता से परम च धाम या तूपद्दिदेव पुष अस्य विश्वस्य परम निधन वेत्ता वेद च च धाम तूप अन्वय शब्दार्थः शब्दारम आप आदि देवः आदि देव और पुराण सनातन पुरुष पुरुष हैं तम आप अस इस विश्वस्य जगत के परम परम निधानम आश्रय च और वित्ता जानने वाले च तथा द्यम जानने योग्य और परम परम धाम धाम असी हैं अनंतरूप हे अनंतरूप त्वया आपसे यह सब विश्व जगत ततम् व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है वायुर्यमोग्निवरुण शशक प्रजापतिस्व प्रताम्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्व पुनस्पि नमो नमस्ते पदछेद वायु यम अग्नि वरु शशंक प्रजापतिम ते अस्त सहस्रकृत्व पुनः चूय अपि नम नम ते अन्वय शब्दार्थ। आप वायु वायु यम यमराज अग्नि अग्नि वरुण वरुण शशाक चंद्रमा प्रजापति प्रजा के स्वामी ब्रह्मा च और प्रपितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं ते आपके लिए सहस्र कृतवह हजारों बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार अस्तु हो ते आपके लिए भूय फिर अपि भी पुनः च बार बार नमः नमस्कार नमः नमस्कार, नमा नमस्कार नमः पुरस्तादथ नमोस्तुते सर्वत स्तादृष्ठतस्ते नमोस्तु तेतव शर्व समाप्नोषि ततोसि तिश पदछेद नम पुस्ता अथ पृष्ठत नम अस्त समाप्नोसि अमित्रम्वर्व असि असी अन्वय एवं शब्दार्थ अनंत वीर्य हे अनंत सामर्थ्य वाले ते आपके लिए पुरस्तात आगे से अथ और पृष्ठत पीछे से भी नमः नमस्कार सर्व हे सर्वात्म ते आपके लिए सर्वतह सब ओर से एव ही नमः नमस्कार अस्तु हो क्योंकि अमित विक्रमह अनंत पराक्रमशाली तम आप सर्वम सब संसार को समापनों व्याप्त किए हुए हैं तत इससे आप ही सर्वह सर्वरूप सर्वसी हैं सखेती मसभम यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिम तवेदम माया मै प्रमाण न इति मत्वा सखाई यत् यत उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता तव इदम् मै प्रमाद प्रणयेन वापी यहासार्थमसत्कृत विहारसन भोजन व्यच्युतत्सम्क्ष तक्षमे तामे पदछेद यहासाथसत्हश्यासन भोजनषु एक अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तमय अहम् अहम अप्रमेय अनुय शब्दार्थ त तो आपके इदम् इस महिमान प्रभाव को अजानता न जानते हुए आप मेरे सखा सखा हैं इति ऐसा मत्वा मानकर प्रणयेन प्रेम से वा अथवा प्रमादात प्रमाद से अपि भी माया मैने हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे यादव हे सखे हे सखे इति इस प्रकार यत जो कुछ बिना सोचे समझे प्रसभम हटात उक्तम कहा है च और अच्युत हे अच्युत आप यत जो मेरे द्वारा अवहासार्थम विनोद के लिए विहार विहार भोजन आसन और भोजन आदि में एक अकेले अथवा अथवा तत्समक्षम उन शाखाओं के सामने अपि भी असत्कृत अपमानित किए गए असी हैं तत् वह सब अपराध अप्रमेयम अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाली ताम आपसे अहम मैं क्षमाय क्षमा करवाता हूँ पिताशीलोक चरा चरसम से पूज्य गुरुर्गरीया नत्समोस्तभ्यधिकुतत्र पदछेद पिता लोकसरा पूज्य गुर ग अस्ति नत्समअ अस्थिक कोकत्री अप्रतिम अन्वय एवं शब्द ईस चराचर से जगत के पिता पिता च और गरियान सबसे बड़े गुरु गुरु एवं पूज्य अति पूजनीय असी हैं अप्रतिम प्रभाव हे अनुपम प्रभाव वाली त्रय तीनों लोकों में त्वत्सम आपके समान अपि भी अन्य दूसरा कोई न नहीं अस्ति है फिर अभ्यधिक अधिक तो कूत कैसे हो सकता है तस्मात्णम्य प्रणिधाय प्रसाद ता महमीश मीडियम पीते वुत्र सखे सख्यु प्रिय प्रिया दिवो पदछेद तस्मा प्रणम्य प्रणिधा कासादय ता अहम ईशम ईड्यम पिता इव इव सखा प्रियः सखाई सख्यु प्रिय प्रिया अर्दो अन्वय तस्मात् शब्द तस्मा अहम् मैं कायम शरीर को प्रणिधा भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणम्य प्रणाम करके ईडियम स्तुति करने योग्य तमाम आप ईशम ईश्वर को प्रसादय प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ देव हे देव पिता पिता ईव जैसे पुत्रस्य से पुत्र के सखा सखा ईव जैसे सख्यु सखा के और प्रिय पति ईव जैसे प्रियायाह प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने अरहसी योग्य हैं हदृष्टपूर्विस्मी दृष्टवा भय न प्रव्यथि मनोमे तदीव मे दर्शयदेव प्रसीदेवेश जगन्नीवास पदछेद अदृष्टपूर्व रिशिता दृष्ट्वा भय न प्रव्यथि मन मे ततए मे दर्शयदेव देवेश जगन्नीवास अन्वय एव श अदृष्टपूर्व पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को दृष्टवा देखकर कर हर्षित अस्मि हो रहा हूँ क्या और मैं मेरा मन मन भयन भय भाये से प्रव्यथितम अति व्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप तत उस अपनी देवरूपम चतुर्भुज रूप को एव ही में मुझे दर्शय दिखलाइए, देवेश हे देवेश जगन्निवास, हे जगन्निवास प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। गदिनम किटीन गक्रहस्तम्छा द्रष्टुम तथ ने चतुर्भुजन सहस्रबाह विश्वमूर्ति पदछेद किटीन गक्रहस्तुम अहम तथा एव तेने चतुर्भुजन सहस्रबाह विश्वमूर्ति अन्वय शब्द अहम् मैं तथा वैसे एव ही आपको किटीनम मुकुट धारण किए हुए तथा गदीनम चक्रहस्तम गदा और चक्र हाथ में लिए हुए द्रष्टुम देखना इच्छामि चाहता हूँ अतः इसलिए विश्वमूर्ते हे विश्व स्वरूप सहस्रबाहो हे सहस्रबाहो आप तेन एव उसी चतुर्भुजेन रूपेण चतुर्भुज रूप से प्रकट ूपेण होये प्रकटभौ श्रीभगवाच माया प्रसन्न तवार्जुनेदम परम दर्शित तेजोम विश्वतमा ये तदन्य न दृष्टपूर्व पदछेद मै प्रसन्न तौर्जुनिदर्शित आत्मयोगा तेजो तेजोम विस्वत आतन न दृष्टपूर्व अन्वय शब्द अर्जुन हे अर्जुन प्रसन्नेन अनुग्रह अग्रहपूर्वक मैया मैने आत्मगा अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इदम् यह मेरा परं, परं, तेजो तेजो मैं मेरा परम परम तेजोमय तेजोमय आद्यम सबका आदि और अनंतम सीमा रहित विश्वम विराट रूपम रूप तव तो तुझको दर्शित दिखलाया है यत जिसे त्वदन्येन तेरे अतिरिक्त दूसरी किसी ने न दृष्टपूर्व पहले नहीं देखा था न वेद न वेदयज्ञाध्यन दान न च्रिया तपोभिग्रै शहम नृलोक द्रष्टुन कुरु प्रवीर पदछेद न न न वेदयन न क्रिया तपोभ शक्य अहँ नृलोक द्रष्टुमन कुरु प्रवीर अन्वय शब्द कुरुप्रवीर हे अर्जुन नृलोक मनुष्यलोक में रूप इस प्रकार विश्व रूप वाला अहम् मैं न ध्ययन वेद वेद और यज्ञों की अध्ययन से न दान दान से न क्रिया क्रियाओं से च और न उग्र तपोत तपोस ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा द्रष्टुम देखा जा सक्ता जाश्य सकता हूँ मेव्य विमूढ़ो दृष्टारूप घोर मेदृग मेदम् व्यपेत प्रीतमुनस्द मे रूपम प्रपश्य पदछेद मे व्यमूढ़ घोरम व्यपेत प्रीतमुन ततए मे रूप्य अन्वय शब्दार्थ मम मेरे ईदक् इस प्रकार इदम् इस घोरम विकराल रूपम रूप को दृष्ट्वा देख कर ते तुझको व्यथा व्याकुलता मां नहीं होनी चाहिए च और विमूढ़ भाव, भाव भी मां नहीं होना चाहिए तव तू तु व्यापेत भी भय रहित और प्रीतमना प्रीति युक्त मन वाला होकर तत एव उसी में मेरी इदम इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूपम रूप को पुनः फिर प्रपश्य देख संजय उवाच इर्जुन वा सुदेवस्तो स्वक दर्शयामास भूय आश्वासया भूप्वान सौम्यवपुरहात् पदछेद इति अर्जुन वासुदेवः तथा स्वकम् उत्तरा स्वक रूप दर्शयास च आश्वासया भीत भूत पुनः सौम्यवपु महात्मा अन्वय शब्द वासुदेवः वासुदेव भगवान ने अर्जुनम अर्जुन के प्रति इति इस प्रकार उक्तवा कहकर भूय फिर तथा वैसे ही स्वकम अपनी रूपम चतुर्भुज रूप को दर्शयामास दिखलाया च और पुनः फिर महात्मा महात्मा श्रीकृष्ण ने सौम्यवपुह मूर्ति सौम्य भूत्वा होकर एनम इस भीतम भयभीत अर्जुन को आश्वासया धीरज दिया अर्जुन उवाच दृष्टेदम मनुषं रूप तौ तो सौम्य गतः इदान संवृत् सचेताकृति गद्छेद दृष्टवाईद मनुषं रूपम तौम्यम तो जनादन इदानमस् संवृत् सचेता प्रकृतिम प्रकृतिगत अन्वय शब्दार्थ जनार्दन हे जनार्दन त तो आपके इदम इस सौम्यम मानुषम रूपम मनुष्य रूप को दृष्टवा देखकर इदानीम अब मैं सचेता स्थिरचित्त संवृत्त हो गया अस्मि हूँ और प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति को गतः प्राप्त हो गया हूँ श्री भगवाच सुदूरदर्शनिदम रूपम दृष्टवान से यम देवा नि दर्शन कांक्षीण पदछेद सुदूरदर्शन रूप दृष्टवा मेवा अप्यूप निर्शनकाक्षीण अन्वय एव शब्दार्थ मम मेरा यत जो रूपम चतुर्भुज रूप तुमने दृष्टवान देखा असी है इदम यह सुदूर, सुदूर दर्श है अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं देवा देवता अपि भी नित्यम सदा अस्य इस रूप से रूप की दर्शनकांक्षिण दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं न हम वेदैर्न तपसा न न नेज्ञया शक्य एविधो द्रु दृष्टवानसी मदच्छेद नहं वेदसा न अहम् न न न इज्यया दानिजया शक्य द्रुम दृष्टव असी मथा अन्वय एवं शब्दार्थ यथा जिस प्रकार तुमने माम मुझको दृष्टवान देखा असि है एवं विध इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला अहम मैं न, न, न वेदों से न न तपसा तप से न न दान दान से च, और न न चया यज्ञ से ही दृष्टुम देखा शक्य जा सकता हूँ भक्तिया श अहमेव विधर्जुन ज्ञात द्रुम चवेषुम च च परत पदछेद भक्त तो अनया शक अहम एव अर्जुन ज्ञात च चेन प्रवेषुम च परत अन्वय तु परंतु परंतप हे परंतप अर्जुन अर्जुन अनन्यया अनन्य भक्ति के द्वारा एविध इस प्रकार चतुर्भोज रूपवाला अहम मैं दुम प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्वेन तत्व से ज्ञातुम जानने के लिए तथा प्रवेशुम प्रवेश करने के लिए अर्थात एक भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्यः शक्य हूँ मत मत परमो संगवर्जितः कर्मन्मत्परमों मद्भ संगवर्जि निर्वूतेषु ये पांडव पदछेद मत्कर्मकृत मत्म संगवर्जितः संगवर्जि निर्वैरसूते यह सह मेति पांडव अन्वय एवं शब्दार्थ पांडव हे अर्जुन यह जो पुरुष केवल मत कर्मकृत मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मत मतपरम मेरे परायण है मदभक्त मेरा भक्त है संगवर्जित आसक्ति रहित है और सर्वभूतेश्व संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैर वैरभाव से रहित है सह वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष माम मुझको ही प्राप्त होता ओम ता हे गीतासु तस्सदीतिम्भवदीतासुपनिष्सु ब्रह्म योगशास्त्री विद्या संवादे संवाद दर्शन योगो नामै नाम